नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वसुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण So, बहुत भक्त अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए हैं इस राजभूमि वृंदावन का मधुर और प्रेम धाम में भक्तोंग दिल्ली पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश नेपाल आसाम स्लोवेनिया ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों से आया है तो सब लोग कैसे तो ज्यादातर तो ट्रेन तो, तो, से आए हैं ट्रेन से आया लेकिन इस ब्रज धाम तो ट्रेन से इसका प्रवेश नहीं होते भक्ति से हम यहा हम यहां आ सकते हैं हम न्यूयॉर्क दिल्ली और किसी भी जाएगा जा सकते है इस दुनिया में परंतु व्रजधाम इस दुनिया में नहीं है है और नहीं है, है वृंदावन एक शहर है उत्तर प्रदेश अंतर्गत भौतिक दृष्टि से परंतु इस वृंदावन धाम भौतिक प्रकृति के बीच में की में उपस्थित होते हुए भी अप्राकृतिक चिन्हय धाम है तो बहुत बहुत, बहुत जन्मों का पुण्य परम पुण्य साधारण पुण्य नहीं है परम पुण्य भक्तियों की सुकृति से एक व्यक्ति अवसर मिलते हैं इस वृंदावन धाम में उपस्थित होना परंतु वो पुण्य तो योग्यता नहीं है योग्यता है क्या योग्य थे कौन योग्य है वृंदावन में आने के लिए कौन ऐसे विचार करते है? मैं योग्य हूँ वृंदावन में उपस्थित होने के लिए कौन ऐसे सोचते है? अगर कोई या ऐसे सोचते तो वो बिल्कुल अयोग्य है योग्यता है कृपा कृष्ण कृपा इस वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की कृपा का स्वरूप है भगवान कृष्ण अंदात परमाणु गोलोक एवं सत्या केलाम भूत वे सदैव उनका धाम गोलोक धाम में रहते हैं जो इस भौतिक प्रकृति से परे दूर है कितना दूर मापना संभव नहीं है दूरी केवल इतने से किलोमीटर नहीं है वो दूरी है छेतना बाधा है इस भौतिक संसार और वैकुंठ जागर के बीच वो बाधा है चेतना के जो शुद्ध फरी शुद्ध नहीं है उनकी कुछ भी योग्यता नहीं है वो चिन्मय धाम में प्रवेश करने के लिए तो भगवान श्री कृष्णा अति दयालु है फरम दयालु है और इसलिए वे स्वयं आते हैं अवथा रहते हैं हम जो सब पतित फती जीवों का उद्धार करने के लिए और इनके स्वयं धाम इस भौतिक जगत में रहते हैं जिससे लोग योग्य अथवा अयोग्य जो भी स्थिति में हो तो यहां आने से भक्ति भावना मिल सकती तो इस वृंदावन धाम भौतिक दृष्टि से चिन्मय नहीं है हम शास्त्र से सुनते हैं शास्त्रों और जनों से सुनते हैं कि इस वृंदावन धाम पूर्ण छिन्नवाई अप्राकृत भूमि है गोलोकधाम जो वाइकुण के ऊपर है वो गोलोकधाम से अभिन्न है परंतु भौतिक दृष्टि से इस वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक जनपद जैसे दिखते हैं और पूरा उत्तर भारत में और सब शहर जो है तो उस प्रकार देखते है रास्ते है ट्रैफिक है रिक्शा भी है और भीड़ भी है और सुबह भी है और गंदगी भी है बदबू भी है और लोग तो बहुत लोग तो पैसे के पीछे है सब लोग तो कृष्ण के पीछे नहीं है तो ऐसा बात आवरण है तो कैसे हम समझ सकते हैं कि इस वृंदावन धाम अप्राकृतिक चिन्मयी भूमि है कैसे हम समझ सकते हैं शास्त्र से है। हमें शास्त्र के द्वारा सब कुछ देखना चाहिए शास्त्र चक्षु इसको शास्त्र चक्षु बनना है अर्थात ऐसे समझना चाहिए कि सब कुछ जो हम देखते हैं हम सामान्यता साधारण बुद्धि से देखते हैं। और साधारण बुद्धि से सब कुछ जो हम देखते हैं हम संकल्प विकल्प मन के दो वृत्ति से हम देखते हैं। अर्थात यदि हम कुछ देखते हैं जो हम हमारे विचार में किसी चीज जो हमारा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है उसको हम लेना चाहते हैं ग्रहण करना चाहते हैं और कुछ हो यदि यदि हमारा विचार में हमारा इंद्रिय सुख के लिए प्रतिकूल है उसको हम वर्जन करना चाहते हैं तो इस संकल्प विकल्प मन की दो मुख्य वृत्ति है और इस प्रकार साधारण बुद्धि भौतिक दूषित बुद्धि से हम सब कुछ देखते हैं परंतु वृंदावन धाम शुद्ध परिशुद्ध है और इसमें प्रवेश करना संभव है शुद्ध शुद बुद्धि से वो शुद्ध शुद बुद्धि है संकल्प विकल्प कृष्ण भक्ति के अनुसार अनुकूल या संकल्प प्रातिकूल या वर्जन हम जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए हम ग्रहण करेंगे जो प्रतिकूल है हम वर्जन करेंगे ये संकल्प है भक्तों का तो शास्त्र से हम इस ज्ञान मिलते कि इस व्रज भूमि साधारण भूमि जैसे देखते है तो फिर भी शास्त्र से समझना चाहिए कि इस धाम श्री कृष्ण की लीला स्थली है और इस शास्त्रीय श्रद्धा से हमें सब कुछ देखना है तो हम देखते हैं है भी है बहुत दुगंभे है और सब कुछ है एक साधारण युवि का सह जैसे परंतु समझना चाहिए कि ये सब तो है लेकिन वास्तव व्रज वातावरण है कृष्ण भक्ति मय चिन्माय तो यही सब यही चिन्मय दृष्टि चिन्मय दर्शन संभव है भक्ति के द्वारा अब भक्तों इस शास्त्रीय वचन स्वीकार नहीं करेंगे अब भक्तों कहेंगे कि ये एक साधारण भूमि है जिसमें ये सब पागल लोग आते हैं और जय राधे जय राधे बोलते तो भक्तों की इच्छा है पागल होना प्रेम से पागल और भक्ति विचार से शास्त्र विचार से लोग जो जीवन व्यतीत करते हैं इंद्रिय सुख के लिए ऐसे लोग तो सचमुच पागल है जो नंग भ्रमतः कुरु तिकार यदि इंद्रय प्रीति आप न होती न साधु मन ये अथा आत्मनो यम सन्नपी क्लेश द आसदे ऋषभ का विचार है श्रीमद भागवत में कि अवश्य ही प्रमत्त अर्थत बिल्कुल पागल नून प्रमत्त लोग बिल्कुल पागल है जो विकर्म करते पाप कर्म करते किस करते इंद्रिय सुख के लिए लेकिन ऐसे लोग नहीं जानते कि पाप काम करने से वो लोग का पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेने से मृत्यु भी होगा जन्म मृत्यु जो आदि दुख तो लोग जो इस सुदुर्लभ मानव जन्म परम सत्य का अनुसंधान करने के लिए नहीं लगाते नहीं लगते ऐसे लोग तो भागव है पराभवस्तावोध जाता या वल्ल जिज्ञास था आत्मत जो आत्मतत्व के बारे में अनुसंधान नहीं करते आई से लोग तो सब कुछ जो कहते हैं तो सब बिल्कुल बिलकुल होते निष्फल होते तो यही सब उपदेश है भागवत में श्रीमद् भागवत का दशम स्क सबसे प्रसिद्ध है जिसमें श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है परंतु उसके पहले नौ स्क जिसका श्रवण करने से अध्ययन करने से थ्री बन सुखन विचार न पढ़ो सुनने से सुनने से श्रीन बन अध्ययन करने से और विचार अर्थात मन इस भगवत कथा का विषय पर मन बुद्धि लगाना चाहिए विचार करने चाहिए आ, तो ये सब भगवत तत्व विज्ञान जो श्रीमद् भागवत में है वो सब सुनना चाहिए जिससे श्रृंगता स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय हृदय स्थो यह भद्राणी भागवत सुगवत्ता सुनने से होती है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवत कथा सुनने से हृदय निर्मल हो जाते अर्थात काम क्रोध लो मोह मादा माचार्य आदि दूषण साफ हो जाते और उस प्रकार निर्मल हृदय में प्रेमजन छुरी भक्ति विलोचन संतव हृदय विलोक निर्मल हृदय में भगवत दर्शन भगवान का दर्शन दार्शन सद श्याम सुंदरमचित गुणस्व वो श्याम सुंदर भगवान्नी कृष्ण जिनका रूप अचिंत्य अकृत गुणों से घटित है घटना कभी नहीं है तो ऐसे कहना है तो वो रूप शुद्ध भक्तों उनका शुद्ध हृदय में सदैव दर्शन करते हैं तो श्री कृष्ण की लीला जो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद में वर्णित है वो वो श्रवण करना वो श्रवण कार्य का सर्वोत्कृष्ट स्तर है सुन के लिए योग्यता होने चाहिए पहले कृपा भाग्य भाग्य का मतलब कृपा प्राप्ति और जिससे हम श्री कृष्ण की लीला सुनने से तो वो शब्द तो हृदय में ग्रहण कर गर सकेंगे तो उसलिए हृदय मार्जन होने चाहिए तो हृदय मार्जन होते चैतोदार्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तन से नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण से तो इस व्रजधाम में प्रवेश करना महान विषय है तो ट्रेन से आना टैक्सी से आना सब तो है परंतु वास्तव प्रवेश बहुत जन्म का भाग्य का फल होते तो इसलिए ब्रज धाम की महिमा कुछ सुनना चाहिए जिससे हम कुछ भी धारण से व्रज धात्व का विचार नहीं करेंगे जिससे हम अस्वस्थ होंगे कि इस ब्रज धाम पूरा विश्व में श्रेष्ठ स्थान है पूरा विश्व में श्रेष्ठ स्थान है और विश्व में नहीं है वृंदावन धाम तो विश्व में है उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राष्ट्र में है और भारत जो दुनिया में है तो विश्व में है परन्तु वास्तव व्रज तत्व इस भौतिक विश्व अतीत है तो ऐसे ही समझना चाहिए कि पूरा विश्व में पवित्र जाएगा ब्रज धाम जैसे कोई दूसरा नहीं है भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं भगवान कृष्ण एक ईश्वर अद्वितीय नंदात्मा जब रसी शेखा तो श्री कृष्ण भगवान है स्वयं भगवान भगवान के अनेक रूप है एक भगवान है अनेक रूप है भगवान के स्वयं रूप परम रूप है श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप जो इस वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं इसलिए इस धाम श्रेष्ठ धाम है भारत में बहुत पुण्यवान लीला स्थल है रामचंद्र की चित्रकूट अयोध्या रामेश्वरम इत्यादि और बामदे भगवान की लीला स्थल है भरूच में बहुत पवित्र नदियांग है बहुत पवित्र स्थल है और भारत के बाहर अलग अलग धर्मों की पवित्र स्थान है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है क्रिश्चियन जू और, और मुस्लिम के लिए जरूसलम है बेस्ल है क्रिश्चियन के लिए परंतु छात्र विचार से हमें समझना चाहिए कि वृंदावन धाम जैसे कोई दूसरा पवित्र स्थान नहीं है तो हम यहाँ आए हैं और यहां आने के पश्चात हमें विचार हमें विचार करने चाहिए तो कैसे हमें यहाँ आना है हम यहाँ आया है तो कैसे आना है उसके बारे में विचार करना तो कहते हम आया है हम यहां आए हैं अब सभी है, है कि नहीं वास्तव व्रज धाम का प्रवेश काली ठिकट कहते की बात नहीं इसके बारे में हम बाद में और कुछ कहेंगे यहा लेके चैतन्य महाप्रभु कविच आराध्य भगवान्जेश तनयस्तामवनम रम्या कचिदसन व्रज वध मगेन या कलमदभागवत प्रमाणमल प्रेमापुमा महाचैतन्य मथोरिद् श्री चैतन्य दम इदम थो ना तो चैतन्य महाप्रभु का मत है चैतन्य महाप्रभु का विचार है उपदेश है कि भगवान आराध्य है और वो भगवान कौन है कृष्ण कौन कृष्ण द्वारका कृष्ण कुरुक्षेत्र कृष्ण प्रजेश नंद महाराज के पुत्र भगवान जो अनादि जो सबके मातौर और पिता है जो सबके रक्षक और पालक है वे लीला विलास करने के लिए नंद बाबा पिता के रूप में ग्रहण करते तो इस विषय बहुत ही सूक्ष्म है और सब धार्मिक लोग इसको समझ नहीं सकते तो कैसे अनादि भगवान जो सबके ऊपर है इनके पिता और माता है विजेशन या स्थाम वृंदावन श्री कृष्ण बहुत जगह में लीला विलास करते हैं श्री कृष्ण मथुरा में या अन्य मत से वृंदावन में जन्म लेते हैं और वृंदावन से मथुरा जाते है वहां से द्वारका और उनकी लीला में अलग अलग जगह जाते कुरुक्षेत्र जाते और कुंडीनापुर जो आज का महाराष्ट्र में वहां जाते नवदीप धाम भी जाते वाराणसी जाते हैं और वरुण के स्थान जाते हैं और महाविष्णु महाविष्णु के पास जाते हैं इंद्र लोग स्वर्ग भी जाते हैं और यामापुरी भी जाते हैं तो श्री कृष्ण की बहुत लीला भूमि है बहुत जायगा जाते हैं परंतु उनका मूल स्थान है श्री वृंदावन था आराध्य भगवान ब्रजेश धन धाम वृंदावन अम्याचिद उपासना व्रज वधु वार्गे ना और भगवान आराध्या है और श्रेष्ठ प्रकार की आराधना कौन सी है जो ज की गोपियां की थी और करते हैं। श्रेष्ठ प्रमाण कैसे हम नरम सकते श्रीकृष्ण और श्री कृष्ण की लीला के बारे में शास्त्र से साधारण बुद्धि से अनुसंधान रिसर्च करने से हम भगवान को नहीं मिलेंगे आजकल ये सब जंग बहुत दम्भिक है कि हम साइंस से बहुत कुछ समझ ले हम टेलीस्कोप से देखा माइक्रोस्कोप से देखा हबल टेलीस्कोप से देखा हम हमारे पास बहुत बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है और हम ये सबों से भगवान को नहीं देखा ये तो यही प्रमाण है कि भगवान नहीं तो प्रमाण है ऐसे नास्तिक लोग बोलते हैं कि हम भगवान को देखते तो थोड़ा इंतजार करो तुम भगवान को देखेंगे मृत्यु साब हर मृत्यु के रूप में आपका बड़ा पोजीशन मैं प्रोफेसर हू मैं साइंटिस्ट हू वो सब कुछ ले लेंगे तो हम जो स्थूल अंकों से देखते हैं उसको हम विश्वास नहीं करते हम शास्त्र का विश्वास करते हैं श्रीमद् श्रीमदभागवत विशेषकर सभी शास्त्रों के सम्राट श्रीमद् श्रीमदभागवत फर्महस संहिता इस श्रीमद् भागवत फर्महंस भक्तों के लिए जो काम क्रोध लोभ मोह मद और विशेषकर मदचार्य से विमुक्त है से भक्तों का अधिकार है श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना और श्रवण करना और श्रीमद भागवत इतना महान प्रमाण है क्यों श्री शास्त्र क्यों तो जो भौतिकवादी है वेदवाद रथा जो वेद शास्त्र से सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि यज्ञ करने है पुण्य पुण्यकर्मा करना है, है जिससे हम स्वार जाएंगे और वहां पर विशाल इंद्रिय सुख मिलेंगे ऐसे लोग का विश्वास नहीं है श्रीमद भागवत में और जिनके लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति इस भौतिक संसार की दुखों से विमुक्त होना ऐसे लोग के लक्ष्य तो ऐसे लोग का विचार में श्रेष्ठ प्रमाण है, है उपनिषद शास्त्र तो ये सभी शास्त्रों की एक ही वाणी है वैदाश सर्व अहमे वेद तो सभी शास्त्रों की एक ही वाणी है कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ परंतु कुछ शास्त्र परोक्ष रूप से बहुत है और कुछ विशेषकर श्रीमद भागवत में वास्तव सिद्धांत निस्संदेह रूप से एकदम स्पर्श रूप से स्थापित है कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं तो कृष्ण भगवान है और कि हमारा संबंध है कृष्ण के वो संबंध क्या है दास प्रभु भाव और उसमें प्रेम प्रयोजन प्रेमापुमार्थो महान चैतन्य महाप्रभु का प्रचार क्रांति का है क्योंकि वैदिक संस्कृति में सब लोग तो भक्ति मुक्ति सिद्धि कामे हैं। अधिकांश व्यक्तियों जो वैदिक संस्कृति में तो धर्म पालन करने से अर्थ और काम के फलों मिलना चाहते हैं। और कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मुक्ष, त्रिन घास जैसे हैं और तुच्छ प्रेमा महाो प्रेमा पूमार्थो महान प्रेम प्रयोजन है कृष्ण प्रेम और ये श्रीमद भागवत का प्रचार है तो श्री कृष्ण भगवान है और उनका मूल और इनसे प्रेम परायण होना जीवन का सर्वोच्च लाक्ष्य यही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है तो पूरा विश्व में प्रेम प्रकाश केवल इस वृंदावन धाम में होती पूर्ण प्रेम तो इसलिए श्री वृंदावन धाम श्रेष्ठ जो मोक्ष मुख्ष मोक्ष के लिए आकांक्षी है ऐसे लोग का विचार में वाराणसी श्रेष्ठ धाम है और जो जिनके प्रचार में तो अप्रिय सुख कुछ नियम पालन नहीं करके वो जीवन का लक्ष्य है ऐसे लोग का विचार में श्रेष्ठ धाम है न्यूयॉर्क ऐसे <laughs> लोग तो कुछ भी विचार नहीं करते जानवर जैसे है कुछ त्मज्ञान कुछ भी चाह नहीं करते तो लोग तो बुद्धिमान होना चाहिए बुद्धि योग भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोला अर्जुन तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारी बुद्धि युक्त करो परम सत्य के साथ तो वो परम सत्य है कृष्ण श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जिसमें श्रीमद् भागवत का उद्देश्य स्थापित है उसमें स्थापित है कि श्री कृष्ण परम सत्य है तो श्री कृष्ण परम सत्य है और ये धाम श्री वृन्दावन धाम परम सत्यम धाम है श्री कृष्ण से अभिन्न है तो कैसे अभिन्न है क्योंकि भगवान कृष्ण सदैव वृंदावन में रहते और वृंदावन में सदैव कृष्ण ही है और इस धाम श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बाला की शक्ति से अधिष्ठित है तो इस प्रकार इस धाम जिसका अस्तित्व केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए है तो श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति से अभिन्न है तो इस प्रकार श्री कृष्ण से अभिन्न है तो ये सब तत्व समझना संभव है भक्ति में से भक्त्याम अभिजाना थी भगवान कृष्ण को समझना संभव नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण अपर्याप्त है असीम अपा और हमारी बुद्धि बहुत सीमित है तो जितने भी संभव हो श्री कृष्ण की कृपा से हम भगवान को समझ सकते हैं भक्ति के द्वारा तो इस प्रकार भी इस वृंदावन धाम भक्ति के द्वारा उसका वास्तव रूप में दर्शन करने संभव है तो जो यहा आते हैं भक्ति के विरुद्ध भावना लेके तो ऐसे लोग भी भक्ति भावना से कम से कम थोड़ा लिप्त होते हैं परंतु जिनके शुरुवात से उद्देश्य है इस धाम में आना भक्ति करने के लिए तो ऐसे लोग श्री कृष्ण की कृपा से भगवान का धाम जितने भी संभव हो समझ सकते हैं तो वृंदावन अप्राकृत भूमि है वृंदावन है भौतिक दृष्टि से वृंदावन है एक जनपद उत्तर प्रदेश में वृंदावन इस नाम का अर्थ है वृंदा अर्थात तुलसी देवी जो कृष्ण भक्ति प्रदायणी है उनका वंश इस व्रज मंडल में द्वादश वंश है जिनमें द्वादशतम है श्री वृंदावन धन ये मुख्य वंश है तो वृंदावन है एक वन व्रजमंडल में और वृंदावन इस शब्द कभी कभी पूरा व्रजमंडल के साथ परिचित होते इस वृंदावन इस इलाका जिसमें हम है हमें ये सब व्रजमंडल या मथुरा मंडल के अंदर है चौरासी क्रोष मथुरा मंडल जिसमें श्री कृष्ण के असंख्य लीला स्थली तो कभी कभी वृंदावन बल के पूरा व्रजमंडल समझते तो इस प्रकार समझना चाहिए कि इस वृंदावन धाम अप्राकृतिक चिन्मय भूमि है इसका अर्थ क्या है इस भौतिक संसार में सब कुछ भौतिक प्रकृति से श्री कृष्ण की माया शक्ति से गठित है भूमि राप मनो वायु खमनो बुद्धिरे विचा अहंकार इतिहांग में बिना प्रकृति अष्टा तो भूमि जल भूमिराप आग वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सब भौतिक प्रकृति के आठ मूल वस्तु हैं। वृंदावन धाम उसप का तो नहीं है वृंदावन धाम अप्राकृत है इसका मतलब है कि जब पूरी सृष्टि का संहार होते हैं उस समय व्रज धाम रहते हैं भौतिक प्रकृति के गुणों के अतीत है ये श्री कृष्ण का सनातन धाम है तो हम जो बद्ध जीव है हम पूर्वकृत कर्म का फल के अनुसार हम बार बार जन्म लेते पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जट हरे शायनम और इस प्रकार हम अलग अलग स्थानों में अलग अलग ब्रह्मांडों में जन्म लेते तो अभी इस बार आप सब लोग तो अधिकांश तो भारत में जन्म ले है अलग अलग प्रांतों में तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश में पंजाब इत्यादि और कभी कभी हम जन्म लेते हैं लोक में देवता के रूप में कभी कभी हम नरक में जन्म लेते हैं और जब हम भारत में उत्तर प्रदेश में जानम लेते तब हम ऐसे सोचते आत्म परिचय करते मैं भारत का एक यूपी वाला हूं जब हम स्वर्ग में जन्म लेते हैं मैं देवता हूं जब हम कुत्ते का जन्म लेते हैं तब हम कुछ भी नहीं सोचते कली वू वू बोलते और कि अगर सोचना संभव था तो मैं गर्व से कहूं मैं खुद तो हूं ऐसे बोल सकता तो इस प्रकार हम अलग अलग स्थान में जन्म लेते है और उस स्थान से हम आत्म परिचय कहते भारत में जो जन्म लेते कहते है मेरा भारत महान जो पाकिस्तान में जन्म लेते है बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद अमेरिका में गॉड ब्लेस अमेरिका हे भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे दो दूसरे जाएगा को नहीं काली अमेरिका को <laughs> गॉड ब्लेस अमेरिका तो इस प्रकार हम माया से मोहित होगा सोचते कि मेरा जन्म स्थान वो मेरा स्थान जननी जन्म भूमि स्वर्ग में बड़ी परन्तु श्री कृष्ण अज है इसका मतलब श्री कृष्ण का साधारण जन्म नहीं है श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार इस दुनिया में प्रकट होते है जो हम जन्म बोलते चार में महोत्सव हम पालन करते है परंतु श्री कृष्ण का जन्म हमारा जन्म जैसे नहीं है इनका सनातन धाम है ये वृंदावन धाम है हम अलग-अलग जगह में जन्म लेते और श्री कृष्ण केवल इस वृंदावन धाम आते हैं तो ये सब व्रज तत्व बहुत ही सूक्ष्म है साधारण बुद्धि के अतीत है श्रद्धा से भक्ति भक्तिमुखी श्रद्धा से यही सब समझना संभव है तो भगवान कृष्णा सदैव उपस्थित है यहाँ पर जिनके भाग्य है वे सदाइव श्री कृष्णा की चिन्मय लीला देखते रहते हैं श्री कृष्ण जो उनका धाम है नित्य की शोर है भगवान कृष्ण परम पुरुष है आदि पुरुष इनकी उम्र कितना है उम्र कितना है कितना क्रो क्रॉ सालों का उम्र है नहीं श्री कृष्ण सदाइव राजधाम की शौर है उनका उम्र है शिल प्रोपाद सोलह ऐसे लेते सोलह साल लेकिन एग्जैक्टली पंद्रह साल नो मास सारे साढ़े चारी कृष्ण का उम्र उम्र उसके ऊपर कभी भी नहीं होते तो श्री कृष्ण के बारे में और विशेषकर व्रज धाम के बारे में यदि व्रज धूरी की कृपा हो हम और कुछ कहेंगे इस ढाई दिन का श्रावण के से थे शिविर में हरे कृष्ण